ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण अधिकरण का का विचार, का विचार कल प्रारंभ हुआ था। द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है भाष्य में भाष्कर भगवान ने विषय संशय तथा पूर्व पक्ष इस अधिकरण का बता दिया है इस अधिकरण में विषय है अभिनिष्पन्न स्वरूप मुक्त अवस्था के समय जो मुक्त आत्मा का स्वरूप है वो है अभिनिष्पन्न स्वरूप वह ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है यह संशय है अभिनिष्पन्न स्वरूप को विषय बना करके संशय हुआ कि अभिनिष्पन्न स्वरूप यानी मुक्तात्मा ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है मुक्त अवस्था में पूर्व पक्ष है कि मुक्त, मुक्तात्मा परमात्मा से भिन्न ही है क्यों भिन्न है तो कहते इसलिए कि एक तो सतत्र पर्यती इत्यादि में अधिकरण अधिकर्तव्य भाव सम्मान बताया है तत्र शब्दित परमात्मा को अधिकरण और सर शब्द से ग्राह्य मुक्तात्मा को अधिकर्तव्य बताया है परमात्मा में वह विचरण करता है परमात्मा अधिकरण है और मुक्तात्मा अधिकर्तव्य है तो इस प्रकार ये अधिकरण अधिकर्तव्य भाव संबंध जो बताया गया है मुक्तात्मा और परमात्मा में वह बताता है अधिकर्तव्य मुक्तात्मा से उसका अधिकरण परमात्मा अलग है और इस वाक्य में ज्योति शब्द से अपने पूर्व अधिकरण में बताया कि परमात्मा को लिया जा रहा है उस परमात्मा को उपसंपत्ति के प्रति कर्म रूप के रूप में बताया गया है और शरीर से समुित आत्मा को के रूप में बताया गया है उपगंतव्य के रूप में के रूप में बताया गया परमात्मा उपसंपत्ता के रूप में बताया गया जीवात्मा मुक्तात्मा और ये जो कर्म करतृ भेद है ये भी बताता है परमात्मा जो उपसंपद्य बताया गया है वह उपस से, मुक्तात्मा से भिन्न है भेद होगा परमात्मा तथा जीवात्मा में तभी यह उपस्य उपसंपत्त भाव बनेगा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ इस अधिकरण में तब इसका निराकरण किया जा रहा है वेदवादी की ये शंका है उसको समझाया जा रहा है कि मुक्ति अवस्था में मुक्तात्मा परमात्मा से अभिन्न होकर के ही रहता है सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र से भगवान वेद जी अविभागेना अविभागेना अविभागेना दृष्टत्वात् दृष्टत्वात् तो ऐसे तो दो पद हैं तो मुक्तात्मा मुक्ति अवस्था में ब्रहण अविभागेना अवतिष्ठते लगाना अविभागन के साथ थोड़ा अध्यय करना है कुछ पदों का कि मुक्तात्मा जो विषय है अभिनिष्पन्नात्मा वो ब्रह्मणा अविभागन वर्त वर्तते तो मुक्तात्मा ब्रह्म से मोक्ष अवस्था में अभिन्न होकर के रहता है ब्रह्मणा से अभिभागे अभेदेन न अवतिष्ट अवसित रहता ये जो प्रतिज्ञा हुई सिद्धांत की इसका साधक हेतु है दृष्टत्वात् दृष्टत्वात् का अर्थ है श्रुति के द्वारा ऐसा ही प्रतिपादित होने से बताया जाने से श्रुति मुक्तात्मा को मोक्ष अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न बता रही है तत्वसी अहम् ब्रह्मा स्मी अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां अभिव्यक्त स्वरूप और ब्रह्म में भेद नहीं बता रही है अभेद बता रही है इसलिए मुक्तात्मा को मोक्ष अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न ही समझना चाहिए ये सिद्धांत व्यास जी अविभागन दृष्टत् सूत्र से बताए हैं इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए अविभागन का अर्थ करते हैं कि अविभक्त एवं परेण आत्मना मुक्तो अवतिष्ट थोड़ा अध्ययार करके अवधिष्ट क्रियापद का और पर आत्मना का अध्यार करके ये बताया कि मुक्त मुक्तात्मा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के अभिभक्त होकर के ही मोक्ष अवस्था में रहता है दृष्टत् का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि कुतः अनेक कारण मोक्षवस्था मुक्तात्मा ब्रह्मा स अभेदेन वर्तते ये जो तो प्रश्न हुआ इसका उत्तर है कि दृष्टवाद मूल सूत्र में दृष्टवाद की व्याख्या कर रहे हैं भगवान तथा ही तथा ही इत्यादि से तथा तत्वी अहम ब्रह्मास्मी यद्य न अन्यत तद्ितय अस्तअ विभक्त ये आदिनी वाक्या अविभागेन एवं परमात्मा दर्शयन्ति। दृष्टवाद का अर्थ करते हुए कहा कि ये सब जो ब्रह्मात्म एक प्रतिपादक वचन है ये सब के सब मुक्तात्मा का ब्रह्म के साथ मोक्ष मोक्षवस्था में अभेद अभेदेन अवस्थान बता रहे हैं अभेद बता रहे हैं इसलिए मोक्षावस्था में ब्रह्म और मुक्तात्मा का कोई भेद नहीं रहेगा ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होगा मुक्तात्मा नान्य पश्य नान्ये श्रृणी ये भूमा का लक्षण बताने वाली श्रुति बता रही है कि भेद नहीं है और न तो तद्तीय अस्थित विभक्तम ये तत शब्द का परमात्मा मोक्ष अवस्था में परमात्मा से अन्य तो दूसरा कोई है ही नहीं मुक्त जीव जिसे कि परमात्मा से भिन्न देखे दोनों का भेद को ये बृहधारण्य श्रुति भी यही बता रही है और कतु न्याय ये बताता है कि जैसा निश्चय होता है मृत्यु के समय ऐसा ही मृत्यु के अनंतर फल प्राप्त होता है तो ब्रह्म का शरीर छूटेगा उस समय ब्रह्म का मय के रूप में निश्चय क्या रहेगा जीवित अवस्था में जो निश्चय था मय के रूप में वही निश्चय रहेगा मृत्यु के समय भी हम ही निश्चय रहेगा ना तो इस निश्चय के अनुसार ही शरीर छूटने के बाद ब्रह्म ज्ञानी का अवस्थान होगा अज्ञानी तो चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से किसी न किसी शरीर का मैं के रूप में निश्चय करते हुए इस शरीर से निकलते हैं वो तो जिस शरीर का मैं के रूप में ग्रहण करते हैं निश्चय करते हैं उसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं शरीर छोड़ने के बाद अज्ञानी और ज्ञानी का मैं के रूप में निश्चय रहता है ब्रह्म का ही इसलिए शरीर छूटेगा तो ज्ञानी अपनी अहंता को शरीर छोड़ते समय जहाँ पर रखा हुआ है वहीं उसकी अहंता रहेगी तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में ज्ञानी अपनी अहंता को रखता है तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही वो प्रतिष्ठित होगा ये तत्क्रतु बताता है उसे आगे वाले वाक्य में कह रहे हैं भाष्य में भाष्कर भगवान कि यथादर्शनम एवच फलम युक्तम तत्क्रतु न्यायात तो यथादर्शनम इसमें दर्शन शब्द का अर्थ है अंतिम प्रत्यय और यथा दर्शन का अर्थ है उस अंतिम दर्शन का अतिक्रमण किए बिना का मतलब उस अंतिम दर्शन के अनुसार अंतिम प्रत्यय के अनुसार ही फलम युक्तम फल की प्राप्ति मानना उचित है तत्क्रतु न्याय यही बताता है तम यथा यथा उपास यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति ये है तत्क्रतु श्रुति तत्क्रतु न्याय को बताने वाली और उसके अनुसार ब्रह्मज्ञानी का अंतिम प्रत्यय ब्रह्म उपही होता है ब्रह्म विषयक ही होता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी मय के रूप में ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा में ही अवस्थित होगा ये कहते यथादर्शनम एवं फल युक्त तत्क्रतु न्यायात और मुक्तात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य भी यह बताते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी शरीर छोड़ते हैं तो वे शरीर छुटने के बाद ब्रह्मरूप ही पहले भी थे और शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्मरूप से ही अवस्थित होते हैं ऐसा कठोपनिषद का वचन बताता है उदक दृष्टांतस से गंगा किनारे खड़े हैं वहां से पात्र में सूर्य को अर्घ देने के लिए जल उठाया या हाथ में उठाया तो जब तक हाथ में है या पात्र में है जल गंगा जी का तब तक, तक गंगा जी अलग और वह अंजलिस्थ जल अलग प्रतीत होता है पात्रस्थ जल अलग प्रतीत होता है और फिर गृहणार्घ दीवा दिवाकर करके गृहार्घ में दिवाकर करके छोड़ दिया तो गंगा जल में ही छोड़ दिया उल अंजलि फिर वो गंगा पहले भी गंगा था और गंगा जी में छोड़ने पर भी फिर गंगा जल ही होता है बीच में जब तक अंजलि में है तब तक गंगा जल होता हुआ भी गंगा से अलग सा दिख रहा है अंजलि में जब तक है तब तक उसे अंजलि अंजलि से गंगाजी में छोड़ दिया तो गंगाजी हो गया ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ ब्रह्म भाव के आवरण अनादि अनिर्वचनीय अध्यास की कार्य सहित अध्यास की निवृत्ति हो गई कारण सहित तो फिर वह ब्रह्मरूप से ही अभिव्यक्त रहता है और शरीर छूट जाता है त्यतावदेव चिरा यावन ने विमोक्ष अर्थ से के अनुसार एक प्रकार से शरीर रूपी अंजलि में रखा हुआ जल गंगा जी में गिर गया शरीर रूपी अंजलि है उसमें अवस्थित जो ब्रह्म भाव है प्रारब्ध के रहते हुए जीवन मुक्त का उसके दृष्टि में तो उस समय भी ब्रह्म ही है शरीर छूटा तो फिर वह निर्विशेष ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होता है जैसे गंगा में छोड़ा हुआ गंगा से ही था। ये में बताया गया है। उदक कि यथोदकम शुद्धे शुद्धम ताद्रिक एव आसिक मुनेर मुनेजानत आत्मा गौतम तो मैं के रूप में यदि साक्षात्कार हो गया है ब्रह्म का अभानापादक और निवृत्त हो गया है तो अंतिम समय में वो ब्रह्म भाव रहेगा ही नहीं लेकिन तो फिर उस समय अहम वृत्ति किसको आलंबन बनाएगी देहादि बनेगा ही नहीं बाधित रूप से बनेगा सत्य रूप से बनेगा ही नहीं क्योंकि ज्ञान से तो बात हुआ है ना इसलिए ब्रह्म ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्म को सकृत विभाग हा और सुबह बता ना वीर्यम अमृतम वीर्यम विद्या तो फिर देहादि में आत्मभाव होता ही नहीं हाँ? होता नहीं है होता है भाव। तो बाधित में तो कोई ये ही नहीं है वो अज्ञानी की दृष्टि में दिखता है ज्ञानी की दृष्टि में वो होता नहीं है अंतिम समय में ब्रह्म भाव होना जरूरी है नहीं तो मुक्ति नहीं होगी सा भी छूटे वो उपाधि की स्थिति कैसी भी हो उपाधि चाहे पंचदशी में जो कहा गया है वह तड़पता हुआ शरीर छोड़े या हसी खुशी से योग से शरीर छोड़े तब भी वो जो तड़पना आदि दिख रहा है वो उपाधि में है लेकिन उस समय भी उसके अहम वृत्ति का आलमन ब्रह्म ही रहेगा तड़पता है तब भी योग से शरीर छोड़ता है उस समय भी अनुकूल परिस्थिति में शरीर छूट रहा है प्रतिकूल परिस्थिति में शरीर छूट रहा है तब भी ब्रह्म भाव ही उसकी अहंता का आलम बन रहेगा अहंता का आलंबन कभी भी एक बार यदि अभाना पाद कावरण निवृत्त हो गया अध्यास बाधित हो गया तो कभी ब्रह्म भाव अहंता का आलम्बन नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता ये और प्रारब्ध के अनुसार जो उपाधि में प्रभाव दिखता है वो प्रारब्ध प्रारब्ध का है उपाधि उपाधि में अपना प्रभाव दिखाएगा उसके उससे उसकी आ, उसके ब्रह्म भाव में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ब्रह्म भाव बाधित नहीं होगा यही तो ओ, विद्याज वीर्य का प्रभाव है विद्याज वीर्य हम लोग अज्ञानी को तो दिखेगा कि बहुत तड़प रहा है ऐसा कोई प्रतिकूल प्रारब्ध अंतिम समय का हो ज्ञानी का तो अप्रोक्ष ज्ञानी भी का शरीर जैसे अज्ञानी बहुत हाथ पैर पटकाता हुआ ष्ट ज्यादा हो रहा हो तो तड़पता हुआ छोड़ता है शरीर ऐसा ही शरीर छोड़ते हुए दिखेगा लेकिन जिसका देह में आत्मभाव है उसको तो लगेगा ये तो तड़पता हुआ शरीर छोड़ रहा है उसके दृष्टि में तो शरीर ही वो जहां जिसकी अहंता है वहां से सामने वाले को भी देखेगा ना, तो ये तो ऐसा ये हो रहा है तो यह नहीं होगा ऐसा अज्ञानी भले ही समझे लेकिन उस समय भी ज्ञानी के दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि ब्रह्म में ही है वो मुक्त होगा उसके मुक्ति में कोई संशय नहीं है ये वो में कहा लेकिन अहंता ब्रह्म में ही रहेगी अंतिम समय तत्क्रतुनिया ही बताता है। तो एवं मुने क्या यथोदक शुद्धे शुद्धमासिकादृकतीं मुनेर विजानत आत्माति गौतम हे गौतम ऐसा संबोधन नचिकेता को यमराज्य कर रहे हैं गौतम वंशीय है ना इसलिए गौतम ये संबोधन किया नचिकेता का होत्र गोत्र वो है गौतम जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल में प्रक्षिप्त कर दिया डाल दिया तो तांतरिका वो, वो जल ऐसा ही बन जाता यह दृष्टांत तो हुआ यानी गंगा जी से अभिन्न होकर के वो जल रह रहा है ऐसे मुने हैं तो मुनि शब्द का अर्थ है वही ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसका आत्मा विजानत मुने विजानत ये मुनि का विशेषण है तो विजानत मुने तो मुनि दो प्रकार के होते हैं साधक मुनि और सिद्ध मुनि सिद्ध मुनि है ब्रह्मज्ञ मुक्त जीवन मुक्त जिसको अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म की आत्म रूप से अनुभूति हो गई है वह ब्रह्म भाव को जानता हुआ मुनि है और साधक मुनि है अभी ब्रह्म चिंतन कर रहा है मनन में लगा हुआ है चिंतन में लगा हुआ है वो है साधक मुनि यहाँ विजानत मुनि ये विशेषण है ब्रह्मज्ञ का जो आत्मा है वह ताद्रिक भवती का मतलब इस उपाधि के छूटते ही निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है क्योंकि ब्रह्म वो उपाधि में रहते हुए भी निर्विशेष ब्रह्म रूप ही अपने आप को समझ रहा था आगे हैं एव मादिनी मुक्त रूप अविभागम दर्शयन्ति दर्शय ये सब वाक्य जो हैं मुक्त के स्वरूप का वर्णन करने वाले मुक्त मोक्षावस्था में मुक्तात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद बता बता रहे रहे हैं हैं और तथा विमुक्तः परात्परं विद्वाद विमुक्त इत्यादि स्मृति नदी समुद्र के दृष्टांत से यहां नद्रे हस्त नाम विहाय तथा विमुक्तः परात्परं परात पर दिव्यम ये जो मंत्र वाक्य हैं नदी समुद्र के दृष्टांत से बता रहे हैं नदी जैसे अपने नावरूप को छोड़ करके समुद्र से अभिन्न होकर के रहती है ऐसे नावरूपात्मक की जो जीवन मुक्त की उपाधि है कार्यक्रम संघात उसे छोड़ करके जीवन मुक्त नदी के तरह अपनी उपाधि को छोड़ करके ब्रह्म सागर स्थानीय जो ब्रह्म है तद्रूप होकर के रहता है तो नदी समुद्रादी निदर्शन निदर्शन कहते हैं को। तो नदी समुद्रादि दृष्टांतों से भी यही बात निश्चित होती है मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है तो कहा फिर कहीं ये जो स तत्र परियेती इत्यादि भेद निर्देश की उपपत्ति कैसे होगी तो कहते हैं वो अभिन्न होने पर भी भेद का उपचार किया जा रहा औपचारिक वो भेद व्यवहार है कौन व्यवहार है भेद व्यवहार वो तो भेदस्तु अभेदेपी उपचारिय थे मुक्तात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है मोक्ष अवस्था में लेकिन ब्रह्म विद्या में प्रव्रत करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासु की रुचि को बढ़ाने के लिए एक प्रशंसा कर रही है श्रुति ब्रह्म विद्या की उसके लिए मुक्तात्मा तथा ब्रह्म में भेद न होते हुए भी अभेद होता हुआ भी का उपचार कर रही है गौन प्रयोग कर रही है तो भेद, भेद उपचर्य जैसे भूमा विद्या के प्रकरण में नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि वो भूमा स्वरूप जो सुख है वो कहा प्रतिष्ठित है सुखरु भूमा कहा प्रतिष्ठित है तो सनत कुमार जी ने कहा वो तो सर्वाधिष्ठान है वो कहा प्रतिष्ठित होगा वो कहीं प्रतिष्ठित नहीं है अरे यदि प्रतिष्ठा ही चाहिए तुम्हे तो सब वो कस्विन प्रति प्रतिष्ठित इति ये नारद जी का प्रश्न है सनत कुमार जी के प्रति स यानी वो घूमा हे भगवान कस्विन प्रतिष्ठित इसमें प्रतिष्ठित है तो उत्तर दिया कि स्वे महिमनी इसमें महिमनी शब्द का अर्थ स्वरूप है तो स्वे महिमे स्व स्वरूप है तो स्वस्वरूप तो, तो स्वयं से भिन्न थोड़ा ही होता है भूमा अपने स्वरूप में स्थित है तो भूमा का स्वरूप अलग और भूमा अलग थोड़ा ही है भूमा का स्वरूप तो भूमा से अभिन्न है जिसे अधिकरण के रूप में बताया जा रहा एक में ही भेद उपचार हुआ ना ऐसे आत्मरति आत्मक्रीड ब्रह्म ज्ञानी को कहा जाता है कि वह आत्मरति है आत्मक्रीड है ब्रह्मज्ञानी स्वयं के स्वरूप में ही क्रीड़ा करता है करने वाला ब्रह्मज्ञानी अलग और उसका स्वरूप अलग यह थोड़ा ही है एक में ही भेद का उपचार है ब्रह्म विद्या की महत्ता को बताने के लिए इति एवं आदि दर्शनार्थ इत्यादि शब्द प्रयोगों में अभेद में ही भेद उपचार है तक, इस प्रकार ये जो द्वितीय अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है अब तृतीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का अधिकरण सार के उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले हम लोग क्रमेण युग पद वास्य विशेषते मुक्ता मुक्तृशो सोप अश्रुत क्रमकनम त्मा का स्वरूप ब्रह्म है वो मुक्तात्मा से अभिन्न है मुक्तात्मा का स्वरूप भूत जो ब्रह्म है वह मुक्तात्मा से अभिन्न है ये जो मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म है श्रुति में उसके दो स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं और निर्विशेष मुक्तात्मा के मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म के श्रुति सविशेष निर्विशेष ऐसे दो स्वरूप बताती हैं का है मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता दोनों भी बताई जा रही है यह आत्मा पापमा विजरो विमृत्यु सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि में वह सत्य कामत्व तो सत्य संकल्पत्वादि विशेषता वाला बताया गया है यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि में सर्वज्ञवादि विशेषता वाला बताया गया न ब्रह्म और कहीं कहीं उसे निर्विशेष भी बताया जाता है परम ज्योति रूपेन अभि स थे पुरुषः निर्विशेष बताया जा रहा उत्तम पुरुष शब्द से अस्थूल इत्यादि निर्विशेष स्वरूप को बताती है श्रुति तो ये जो दोनों श्रुतियों के द्वारा सविशेषता निर्विशेषता ब्रह्म में बताई जा रही है तो ब्रह्मगत इन सविशेषता निर्विशेषता को ब्रह्म में क्रमशः माना जा या युगपत माना जा श्रुति बता रही है ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता दोनों भी और ये दोनों फिर ब्रह्म में मान्य पड़ेंगे जैसा श्रुति बताएगी अतिय अर्थ में प्रमाण होता है श्रुति ही तो फिर अतिय वस्तु का स्वरूप जैसा श्रुति बताएगी ऐसा हमें स्वीकार करना होगा तो ब्रह्म का स्वरूप श्रुति सविशेष भी बता रही है निर्विशेष भी बता रही है उसमें सविशेषता निर्विशेषता श्रुति के अनुसार मान्य होगी तो फिर इनको क्रम से माना जाए काल भेद से संसार दशा में सविशेषता मुक्त दशा में निर्विशेषता ऐसा काल भेद से इनकी व्यवस्था मानी जाए सविशेषता निर्विशेषता की या ही ब्रह्म में ये सविशेषता निर्विशेषता दोनों माने जाए ये संशय है तो अस् यही संशय बताया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में अस्य ब्रह्मण मुक्तात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उसे यहां पर अस्य शब्द से लीजिए मुक्तात्मा का स्वरूप जो ब्रह्म उसमें सब विशेष, सविशेष सविशेषा विशेषते द्विवचन है तो विशेषता। निर्विशेषता शब्द को दोनों के साथ छोड़ दीजिए सविशेषता और अविशेषता विशेषता यानी निर्विशेषता ये जो दोनों भी मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म में बताए गए हैं इनको क्रमेण अस्य क्रमेण सविशेष अविशेष अथवा वन अथवा युगपथ एक साथ मानना चाहिए क्रम से न मान करके इस प्रकार का संशय है पूर्व पक्ष बताया जा रहा है हो हो तयो हो, काल भेदात व्यवस्था पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है श्रुतो एने श्रुति प्रतिपादित तय एने सविशेष अविशेष हो तयो ये सर्वनाम सविशेषता अविशेषता का परामर्श है और तयो शब्दित सविशेषता निर्विशेषता का विशेषण है श्रुतो श्रुतो यानी श्रुति प्रतिपादित हो तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो सविशेषता निर्विशेषता है उनकी काल भेदात व्यवस्था काल भेद से क्रम से व्यवस्था मानी जाएगी संसार दशा में सविशेषता मुक्त दशा में निर्विशेषता ऐसी क्रम से व्यवस्था मानी जा क्रम माना जाए इसमें ये पूर्व पक्षी कहेंगे कहा कि काल भेद से व्यवस्था क्यों मानना है एक साथ ही दोनों को क्यों न माना जाए? पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न होगा ना उसका उत्तर देते हैं विरुधत्वाद। विरुधत्वाद। का विरुद्ध विशेषता और निर्विशेषता का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से तो अंधकार और प्रकाश जैसे एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते क्रम से रह सकते हैं रात में अंधेरा दिन में प्रकाश ऐसा हो सकता है लेकिन अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते विरोध होने से ऐसे ही सविशेषता और निर्विशेषता का आपस में विरोध होने से युगपत ब्रह्म में नहीं रह सकते ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं। तो विरुद्ध ये हेतु है इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त रहेगा सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से तो श्रुतो तयो हो की अनुवृत्ति ले आई है द्वितीय श्लोक में भी प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में जो श्रुतो तयो है ना उसको द्वितीय श्लोक में भी लाकर के तृतीय पाद में जो अविरुद्धम योग है उसके साथ जोड़ दीजिए श्रुतयो तयो हो योगपद्यम अविरुद्धम ये कहते हैं कि श्रुति के द्वारा बताई गई सभी सविशेषता निर्विशेषता का ब्रह्म में कोई विरोध नहीं है योगपद्य का योगपद्यम पद्यम एक साथ द्वारा बताए गए सविशेषता निर्विशेषता ब्रह्म में रह सकते हैं दोनों धर्म योग पद्यम अविरुद्धम <coughs> ऐसा क्यों कैसे रह सकते हैं दोनों तो कहते हैं मुक्ता मुक्त दृशोर भेदात व्यवस्था संभवे सती हेतु बताया जा रहा है कहते हैं ब्रह्म को देखने वाले दो हैं एक मुक्त है यानी ज्ञानी है और एक अमुक्त है यानी अज्ञानी है तो अज्ञानी भी ब्रह्म को देख रहा है ज्ञानी भी ब्रह्म को देख रहा है यानी आंख से नहीं देख रहा आंख से तो दोनों के भी चर्म चक्षु से तो नहीं दिखेगा अंदर से दिखेगा शास्त्र दृष्टि से तो शास्त्र दृष्टि से देखेंगे भ्रांत जो है अभी भ्रांति पूरी पूरी शास्त्र दृष्टि नहीं आई है लेकिन ब्रह्म को मानते हैं कहीं एक ईश्वरवादी है ना जो परमात्मा को स्वीकार करता है लेकिन परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न स्वीकार करते हैं ऐसे भेदवादी कई हैं तो ये भी परमात्मा को देख रहे हैं वे अमुक्त दृष्टा है यानी अज्ञानी दृष्टा है अध्यासवान भ्रांत दृष्टा है भ्रांति से देख रहे हैं विवेकी भी देखता है और अविवेकी भी देखता है अविवेकी को रसी सर्प रूप से दिखती है विवेकी को रसी रसी रूप से दिखती है एक समय ही विवेकी अविवेकी की दृष्टि को लेकर के रजुत्व सर्पत्व ये परस्पर विरोधी धर्म ये कही पुरोवर्ती पदार्थ में रहते कि नहीं दम अर्थ में विवेकी के लिए थ रजु है लिए वही इदम था सर्प है विवेकी के लिए, है। विवे के लिए का है अविवेकी के लिए वही रजत है ऐसे ही मुक्ता मुक्त है विवेकी अविवेकी ज्ञानी अज्ञानी की दो दृष्टियां है ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि ऐसे दृष्टा दो है तो मुक्ता मुक्तृशोर्भेदात तो उनकी दो दृष्टिया होने से व्यवस्था संभवी सती तो युगपति ही ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता की व्यवस्था संभव होने पर ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता का योगपद्य अविरुद्ध है और क्रम की कल्पना श्रुति ने तो कहीं पर भी नहीं बताया कि ये क्रम से रहते हैं ब्रह्म में सभी विशेषता निर्विशेषता एक साथ नहीं रहती क्रम से रहती है ऐसे क्रम बताने वाली कोई श्रुति नहीं है सभी विशेषता निर्विशेषता का इसलिए क्रम कल्पना तो मानी जाएगी अश्रुत तो ये लिखते हैं कि अश्रुतम क्रम कल्पनम श्रुति ने तो मात्र मात्रविशेषता निर्विशेषता को बताया है, उनके क्रम को नहीं बताया कि काल भेद से यह अब ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता रहेगी ऐसा श्रुति ने कहीं नहीं बताया ये बताया है कि वो सविशेष भी है निर्विशेष भी है इसलिए समझना चाहिए कि वो एक साथ दोनों है ब्रह्म में सविशेषता भी है निर्विशेषता भी है जैसे इदम अर्थ में रजुत्व भी है सर्पत्व भी है विवेकी के लिए रजुत्व ही है अविवेकी के लिए सर्पत्व है और जो ये हैं, अनिर्वचनीय ख्यातिवादी उनके लिए वास्तविक रजुत्व और आ, कल कल्पित सर्पत्व है ऐसे यहां पर तीन आचार्यों के अलग अलग तीन दृष्टि बताई जा रही है कि जयमिनी जी के दृष्टि में तो सविशेष ही है ब्रह्म और अरुलोमी के दृष्टि में निर्विशेषी है व्यास जी की दृष्टि में सविशेष भी है निर्विशेष भी है ये दोनों है ब्रह्मा सभीशेश्ता, सभीशेश्ता हैं ब्रह्म में सविशेषता निर्विशेषता सविशेषता व्यास जी कहते हैं अज्ञानी के दृष्टि से और ज्ञानी के दृष्टि से निर्विशेष है ब्रह्म ऐसे अनिर्वचनीय ख्याति वादी मानते हैं विवर्तन तो तीन सूत्रों में तीन आचार्य का मत बताया जाएगा हाँ उसमें भी अपमत्व तो आदि निर्विशेष भी प्रतीत हो रहा है इसलिए उसका विभाग करना है उसका विभाग करना निर्विशेषता लेकिन वो अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि उसी के साथ लेने पर भी वो सभी सविशेषता अज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेषता ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में दोनों में अपत्वत्व विचरत्व इत्यादि निर्विशेषता को अशोकत्व हाँ हाँ लेकिन तब भी एक वाक्य में भी दो की दृष्टि बताई जा सकती है तो मुक्ता मुक्त दृशोर भेदात व्यवस्था संभवे सती अविरुद्धम योग पद्यम अश्रुतम श्रुत क्रम कल्पनम इसी प्रकार का इस अधिकरण का अर्थ विस्तार से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो भाष्यकार भगवान पहले इस अधिकरण के विषय व्रत कथन पूर्वक विषय तथा संशय को बताते हैं तो सूत्र से पूर्वपक्ष बताया जाएगा तो स्थितम ये इत्यत्र आत्ममात्र अभिनिष्पद्यते नागंतुकेन अपर नागंतुकन इति। तो जो प्रथम अधिकरण है इसमें बताया गया कि स्वयन रूपेण अभिष्प्यते मतलब मुक्त अवस्था में ब्रह्मज्ञानी से मात्र अवस्थित होता है आगंतुक किसी विशेषता से युक्त होकर के नहीं रहता आगंतु अपर रूप ये व्रत कथन हुआ इति तत्तम यानी निश्चितम ये पूर्व में ये निश्चित हुआ अब कहते हैं कि अभिधीयते अधुनाधीये स्वयप ब्राह्म अपहत पाप्वादी सत्यसकल्वावसान तथा तेन तो अधुना तद् विशेष बुभुत्सायाधीय से तो वो जो स्वस्वरूप से अवस्थित होता है ये कहा जा रहा है मुक्तात्मा तो वो जो मुक्तात्मा का स्वस्वरूप क्या है जिस रूप से वो मोक्ष अवस्था में अवस्थित होता है ये जिज्ञासा हुई अधुनातु यानी इस अधिकरण से ये जिज्ञासा का निवर्तक निर्णय बताया जा रहा है कि तद विशेष बुभुत सायाम इसमें तद से लेना मुक्तात्म स्वरूप तो मुक्तात्म स्वरूप के विशेष की जिज्ञासा हो जाने पर अभिधीयत बताया जाता है स्व अशम हा हाँ, अना का अवतरण है पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है इसको खे टीका में उत्तम ब्रह्म स्वरूपीब्य स कि सत्यनवादर्मेन युक्त ठषति धर्म से शशंगवत अत्य असत्वात्न्मात्म ठति वस्तुत जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित कल्ञवादी इति मुनि विप्रतिपत्ते संशय सति आद्यम पूर्वपक्ष आह अधुना तो टीका में टीकाकार ने संशय बताया है इस प्रकार का संशय होने पर इस अधिकरण में दो पूर्वपक्ष हैं एक सिद्धांत है जो तीसरे सूत्र से बताया जाएगा प्रथम दो सूत्रों से दो पूर्व पक्ष बताए जा रहे हैं जयमिनी जी भी पूर्व पक्षी है वे सविशेष ही मानते हैं और भी पूर्व पक्षी वो निर्विशेष मानते हैं सविशेष का सविशेषता को अस्तित्व ही नहीं देता है और व्यास जी कहते हैं सविशेषता कल्पित है निर्विशेषता पार्थिक और ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं जैसे रस्सी का कल्पित सर्पत्व और वास्तविक रज्जुत्व एक साथ ही अलग अलग ज्ञानी अज्ञानी के विवेकी अविवेकी के दृष्टि से रहता है ऐसे वो बातरा इनका मत बताया जाएगा तो पहले संशय बताते हैं कि उक्तम ब्रह्म स्वरूप उपजीव्य उक्त जो ब्रह्म स्वरूप है मुक्तात्मा से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप, उसे उपजीव्य विषय बना करके आलंबन करके ये संशय हो रहा है कि सीम सत्यन सर्वज्ञवादि धर्मे युक्तः उत धर्म से श्रृंगवत अत्यंत असत्वात्न्मात्म तिष्ठति। तो वो जो मुक्तात्मा क्या वह वास्तविक सर्वज्ञवादि धर्म से युक्त होकर के मोक्षवस्था में स्थित होता है उतयने अथवा धर्म शश श्रृंगव अत्यंत असतवाद ये जो सत्य संकल्पत्व सर्व्यक्वादी धर्म है विशेषताएं हैं यह अवडुलोमी ऋषि के दृष्टि में अः शश श्रृंग के तरह अत्यंत असत है आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत है का मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है इसलिए सी मुक्ता मोक्ष अवस्था में विशेषता से युक्त होकर के नहीं रहता सर्वग्ञवादी क्योंकि सर्वज्ञवादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है वे तो खरगोश के सिंह के तरह है खरगोश का सिंह होता ही नहीं है ऐसे सर्वज्ञवादी है ही नहीं तो फिर मुक्तात्मा केवल चिदात्म रूप से ही अवस्थित रहेगा चिन्ह मात्रात्मना तिष्ट थी एक यहां त्रिकोटिक संशय है तो द्वितीय कोटि हो गई संशय पाती तृतीय कोटि बताई जा रहे हैं कि किम वा वस्तुतः चिन्ह मात्रो भी यानी परमार्थ दृष्टिया वस्तुतः का अर्थ है चिन्ह मात्र होने पर भी जीवांतर व्यवहार दृष्टिया कल्पित सर्वज्ञत्वादि मान इति मुनि विप्रतिपत्ति तो जीवांतर हो गया अविवेकी जीव भ्रांतजीव उस भ्रांत जीव की दृष्टि से कल्पित सर्वज्ञवादी धर्मवान है ज्ञानी के दृष्टि में निर्विशेष और अज्ञानी के दृष्टि में सर्वज्ञवादी विशेषता वाला इति मुनि विप्रतिपत्ति मुनि है ये जयमिनी जी औरुलोमी जी बाघरायन जैन स्वयं वेद जी इनका आपस में विवाद होने से विप्रतिपत्ति होने से ब्रह्म स्वरूप के विषय में ये संशय हुआ मुनि प्रतिपत्ति मुनि मुनि विपत्ति मुशय का कारण है मुनियों का आपस में विवाद ब्रह्मस्वरूप के विषय में तो संस इसके कारण संशय होने पर आद्यम पूर्व पक्षम आहत तो यहां त्रिकोटिक संशय है तो इसमें से एक होगा सिद्धांत और दो कोटी होगी पूर्व पक्ष की उसमें से प्रथम पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है वास्तविक क्या नाम सत्य संकल्प आदि धर्म से ही मोक्ष अवस्था में मुक्तात्मा रहता है ये जैमिनिजी का मत है वो प्रथम पूर्व पक्ष है और डुलोमी हो जाएंगे द्वितीय पूर्व पक्ष सिद्धांत हो जाएगा तृतीय सूत्र से बताया जाने वाला तो इसलिए आधुना इत्यादि से कह रहे हैं कि जयमिनी जी का मत बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से यह मत बताया जा रहा है इस प्रथम सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं